बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहे फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहे हम चाहे तो दे, चट्टानों में है, आ साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक केला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथ ही हाथ बढ़ना साथी रे मेहनत अपनी लेख के रखना मेहनत से क्या डरना कल गैरों के खातिर की अब अपनी खातिर करना अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक केला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथ रे। साथी हाथ बढ़ाना साथ रे हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब इस बार फिर वही हुआ जो हमारा गाना था वो तो सभी ने पहचान लिया अब यार मैं किसका किसका नाम लूं? तो इसलिए इस बार फिर से नाम लेने की छुट्टी हो गई मगर गाना तो आपके सामने आएगा ही और साहब सच बात तो ये है कि कहा ये जाता है कि इनाम खुशी ये सब जो खुद से खुद को मिलती है ना वो ज्यादा कीमती होती है तो चलिए एक बात अब आपको एक बात और बता दू हमको हमारे एक प्रिये श्रोता ने एक सुझाव यह भी दिया कि भाई साहब आप गाना गाना सुनाना बंद कर दीजिए क्योंकि तो तो अगर गूगल से खोजा जाएगा तो एक मिनट में मिल जाता है हमने कहा कि देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपने म्यूजिक सेंस को यह कोई पहली बुझ्वल तो है नहीं अरे भैया अपने म्यूजिक सेंस को लगाइए और याद करिए क्योंकि देखिए पुराने गाने हैं ना पुराने गानों में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि जब आप वो गाना सुनते हैं तो आपको अक्सर वो समय याद आ जाता है जब आपने वो गाना पहली बार सुना होता है और साहब पहली बार की बात ही कुछ और होती है तो अब साहब वो गाना याद आता है उस गाने के साथ का समय याद आता है और सच बात तो यह है कि पिछला समय तो हमेशा ही आज के समय से बेहतर होता है क्योंकि हम कहते तो ये है कि भैया आज के समय का आनंद लो क्योंकि पता नहीं कब आज का समय दोबारा रिपीट हो या ना हो मगर आदमी है ना साहब इंसान है इंसान की आदत होती है कि नहीं भैया जो बीत गया वो बहुत अच्छा था कॉलेज में रहते हैं स्कूल याद आता है नौकरी शुरू करते हैं कॉलेज याद आता है रिटायर होने वाले होते हैं नौकरी के शुरू के दिन याद आते हैं और जब रिटायर हो चुके होते हैं तब नौकरी के दिन याद आते हैं खैर साहब मगर हम आपको सच बताएं हमें नौकरी के दिन ज़्यादा याद नहीं आते क्यों क्योंकि नौकरी के दशक कई दशक सिर्फ जिल्लत में गुजारे हैं हम कहा भी करते थे लोगों से कि भाई साहब हम पसीना बहाने नहीं जाते हम जिल्लत उठाने की तनख्वाह कमाते हैं तो चलिए साहब जिल्लत उठाने की तनख्वाह कमाने के दिन बीत गए तो हम तो साहब उन बीते दिनों की याद नहीं करते मगर हम आपको गाना सुनवाते रहेंगे तो आज की बात शुरू करें देखिए आज की बात चूंकि नौकरी की बात आ गई ना तो वहां वही से शुरू करते साहब होता यह है कि हमारे जैसे लोग जो कि आ, मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं मैं बाकी तो नहीं कहता कि आप कैसे लोग होंगे मुझको लगता है कि मैं अगर कोई काम करता हूं तो बहुत परफेक्ट करता हूं परफेक्ट इन द सेंस कि अपने हिसाब से अच्छा करता हूं और साहब अपने हिसाब से अच्छा काम करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपना शत प्रतिशत दे देते हैं तो शत प्रतिशत देने का मतलब क्या होता है देखिए आपने कोई काम उठाया अब आपका उद्देश्य क्या है कि यह आप पहले तय कर लेते हैं कि भैया मुझे जैसे आप, आप मान लीजिए किसी प्रश्न का जवाब लिख रहे हैं एग्जाम में आप तय कर लेते हैं कि यार मुझे इसके लिए पांच पन्ने लिखने तो साहब अगर आपने पांच पन्ने लिख लिए तो आप संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया मैंने पांच पन्ने लिख लिए मगर जब जब एग्जामिनर उसको जांचता है है है तो तो कहता कि पन्नों में बकवास लिखी है। तो इसका मतलब जब आपके काम का जजमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है तो आपको आपका कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म हो जाता है और अगर आप इसी बात पर निर्णय करने लगे कि भाई साहब दूसरे ने मेरे काम को कैसे देखा तो आपका संतोष भी खत्म हो जाएगा यह तो हुई एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे खुद से काम करना पसंद है अगर मैं कोई भी काम मुझे मिलता है कि साहब यह काम आप कर दीजिए तो साहब मैं बहुत आराम से कर लेता हूं मगर वही बात जब आपसे कहा जाए ये काम किसी और से करवा लीजिए बस अब वहां पर मेरी नानी जी जो है वो वापस चली जाती है अपने जन्मस्थान यानी कि स्वर्ग में वापस पहुंच जाती तो मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिन्होंने मैनेजमेंट जैसी मतलब जैसे काम पकड़ दिया या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली तो हमने पढ़ाई किया कि भैया कैसे ये काम करवाया जाए और समाज में भी सच बात यह है कि जो व्यक्ति हाथ से काम करता है उसको समाज में कम इज्जत मिलती है और जो काम करवाता है उसको ज्यादा इज्जत मिलती है तो इसका मतलब सामाजिक स्तर पर भी या आधिकारिक स्तर पर भी काम करवाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है हो सकता है साहब बिकॉज काम करवाने वाला तो शायद उसके लिए उसका काम ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसे खुद नहीं करना होता अब साहब मैं आपको बताऊँ मेरे लिए काम करवाने से कहीं बेहतर है काम को खुद कर लेना अब यहां पर मेरे जो मैनेजमेंट वाले साथी है ना यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो कहेंगे यस बिल्कुल सही बात है आप इसी लायक हैं कि आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या मैनेजमेंट का काम दिया ही ना जाए ठीक है भाई मत दीजिए कोई बात नहीं मगर मैं अपनी बात कहने से तो नहीं चूकूंगा वो इसलिए नहीं चूकूंगा क्योंकि एक शब्द होता है डेलीगेशन मुझे लगता है कि मैं डेलीगेशन के मामले में बहुत कमजोर हूं डेलीगेशन का अर्थ है ना कि आप काम को दूसरे व्यक्ति को करने को दे दीजिए अच्छा सवाल यह है कि दूसरे व्यक्ति को करने को देंगे आप तो यदि वो उसी स्तर का काम करता है जिस स्तर का आप करते हैं तब तो शायद आप संतुष्ट हो जाएंगे परंतु यदि वो आपके मानदंडों पर सही नहीं उतरता तो साहब आपको चिढ़ होती है उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं क्योंकि अब तो आजकल तो घर में ही रहता हूं तो दिन भर चौबीस घंटे में घर में ही जो ऑब्जर्वेशन करने को मिलते हैं वही कर लेता हूं मैं देखता हूं कि घर में मतलब घराड़ी यानी घर जो है वो पत्निया वो क्या करती हैं वो जो काम करने वाली सहायक जो सहायता करने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं वो उनसे काम करवाती और साहब वो शिकायतें करती देखिए आपने जो जैसे मान लीजिए कोई बर्तन माँजने वाला है उससे शिकायत करती कि भाई देखिए आपने ये जो बर्तन धोए हैं इसमें यहाँ पर कुछ लगा रह गया जो झाड़ू लगाने वाला होता है उससे बोलती है कि देखिए वहाँ पर थोड़ा कूड़ा आपने छोड़ दिया अब यदि कोई कार साफ करने वाला है तो उसे कहती है देखिए यहां पर कार की सफाई नहीं हुई मसलन ये कि उनको नजर आ जाता है कि यह काम छूट गया जब यही सब काम मेरे को कहे जाते हैं कि साहब आप देख लीजिएगा तो मुझे लगता है अगर बर्तन में कुछ लगा रह गया है तो भैया छुड़ा लो अगर आपको लगता है कूड़ा वह पड़ा रह गया है तो कूड़ा हटा दो भाई उसने अगले ने सारा काम तो कर दिया एक बर्तन में कुछ लगा रह गया या एक जगह कूड़ा छूट गया तो यार छूट गया तो उसको आप हटा लीजिए साफ कर लीजिए बर्तन हटा दीजिए साफ कर दीजिए या दोबारा धोने के लिए रख दीजिए इसमें क्या खिटखिट -खिट? लोग साहब अब, अब बैंक के दिनों की बात याद करें तो लोग बोलते थे साहब कि फलाने ने डेबुक में देखे दो वाउचर छोड़ दिए हम जब डेबुक चेक करते थे तो हमें बड़ा चिड़ होती थी कि यार दो वाउचर छोड़ दिए तो क्या हो गया लाओ दो वाउचर ऐड कर देते मगर हमारे साथी उनका कहना यह था कि आप कितने वाउचर ऐड करेंगे अरे भाई दिन भर में मान लीजिए दो ही वाउचर ऐड करने हुए तो कितने वाउचर की बात कहां से आ गई खैर अपने अपने विचार हैं मेरा विचार ये था कि यार अगर दो वाउचर छूट गए तो लाओ लिख लेते अगले दिन बता देंगे उसको या अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है या अधूरा छूट गया है तो हम उसको पूरा कर देते थे बजाय इसके कि हम उसको छोड़ दें और डपटें अगले दिन आकर उस व्यक्ति को कि भैया आपने किया नहीं था अब करिए हमें लगता है यार कि उस समय ही कर देते तो साहब मेरा मुद्दा यह है कि काम करना और काम करवाना देखिए साहब ये दो बड़े अलग अलग मुद्दे हैं मुझे मेरे हिसाब से काम करना ज्यादा आसान है और काम करवाना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं तो जहां तक हो सके काम खुद से कर लूंगा मगर अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हमारे दो गुट हो जाते हैं यानी घर परिवार में भी और बातचीत करने में भी सभी जगह पर और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं में भी बिल्कुल स्पष्ट दो गुट होंगे अब साहब अब आपको बताता हूँ कि क्या ये मेरे साथ ये हालात जिंदगी के शुरुआत से थे या बाद में हुए तो साहब आपको बताऊँ कि ज़िंदगी की शुरुआत में ना जब मैनेजमेंट के बारे में जानना शुरू किया मैं ये तो नहीं कहता कि मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया मैनेजमेंट के बारे में आप अपनी उम्र के एक हिस्से में पहुँचने के बाद समझना शुरू कर देते हैं यानी कि जब छोटे भाई से कुछ काम करवाना होता है या माँ बाप को इन्फ्लुएंस करके उनसे कुछ करवाना होता है मैं इन्फ्लुएंस करके कह रहा हूँ रिक्वेस्ट इन्फ्लुएंस ये बहुत अग, अलग अलग टर्म्स है क्योंकि माँ बाप से कुछ काम करवाना वो बहुत बहुत ही दिक्कत तलब काम होता है यानी कि पहले उनको मनाना पड़ता है या उनको उनसे रूठना पड़ता है ये सब करके आप किसी न किसी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक आप उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं भाइयों से काम करवाना बहनों से काम करवाना दोस्तों से कुछ समझा पाना ये सब अपने आप में जब से हमें समझ आया तब से हमको ये लगने लगा कि भैया ये खुद से कर देना बेहतर है तो आपको हम सही बताएं कि हम जब किसी को पढ़ाते हैं ना यानी कि बचपन से पढ़ाने का बड़ा शौक़ है हम साहब दर्जा ग्यारह में पढ़ते थे तो हमको एक दर्जा आठ या नौ का बच्चा मिला पढ़ाने के लिए हम साहब जब उसको पढ़ाते थे ना तो होता ये था कि हम उसको कुछ सवाल देते थे लगाने के लिए और साहब वो सवाल लगा पाए ना लगा पाए जब वो नहीं लगा पाता था तो हमें लगता था कि यार ये सवाल लगा के उसको दिखा देते बजाय इसके कि हम उससे कहें कि तुम सवाल लगाओ गलती करो फिर हम उसको सुधारें हम लगता था यार हम ही लगा देते हैं इसको उस समय हम समझ नहीं पाए कि भैया ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आज की तारीख में हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बहुत भीषण कमी थी हम साहब आज भी उसी कमी से जूझ रहे हैं और लगता ये है कि हम शायद अपनी 40 साल के काम के दौरान भी उसी कमी से जूझते रहे आपको हम बताएं साहब हमको हम कहीं बड़े ब्रांचों के मैनेजर भी रहे ये सब रहे मगर हमको लगता है कि हमें सबसे अच्छे भूमिका वो लगी जहां पर कि हम ही काम करते थे यानी कि मैं किसी बड़े अफसा बड़े दफ्तर में बैठ गए वहां पर आप डेस्क अक्सर कर रहे तो हमें लगता है बड़ा बड़ा संतोष होता था क्योंकि वहां पर आपको खुद ही काम करना होता था और भारतीय स्टेट बैंक ने शायद हमारे इस गुण को पहचान लिया था और उसने हमें लंबे समय तक ऐसा ही काम दिया जहाँ पर कि हमें अपने अधीनस्थ लोगों से काम कराना नहीं पड़ा तो शायद उसी के चलते यह हुआ कि हमारी जो भावना थी वो हमारे अंदर और सुदृढ़ होती गई यानी री इन्फोर्स होती चली गई अब साहब आप देख लीजिए कि आपके अंदर क्या गुण है आप काम करवा सकते हैं या काम कर सकते हैं देख लीजिए मैं तो यही कहूंगा साहब कि मेरे हिसाब से काम करना ज्यादा आसान है करवाना मुश्किल है अब आप साहब कुछ और भी हो सकते हैं खैर तो ये बातें करने के साथ साथ अब मैंने आपसे पिछले हफ्ते एक वादा और किया था वो वादा था कि मैं आपको इस हफ्ते से अपने एक मित्र हैं ओम प्रकाश पांडे जी जो लेखक भी हैं यानी कहानीकार भी हैं कवि भी हैं छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं छोटी छोटी कविताएं लिखती है परंतु उनकी बातें बहुत ही मर्मस्पर्शी स्पर्शी होती है तो साहब मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं अब से उनकी एक कहानी भी छोटी कहानी लघु कथा भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप ये भी पूछेंगे कि भाई साहब आप अपनी बातों के बीच में ये कहानी कहाँ से ले आए अरे भाई कहानी यहाँ से ले आए कि यार हमारा तो काम ही हमने एक बात कही है तो यार जब बातें करते हैं तो अपनी बातें भी करते हैं और दूसरों की बातें भी करते हैं तो साहब ये रही ओम प्रकाश पांडे साहब की बात ओम प्रकाश पांडे जी की कहानी जहाँ पर विक्रम और वेताल की कथाओं से कुछ संबंध लिया गया है तो सब कहानी शुरू होती है असल में मैं एक काम से सुबह ही घर से अपने पुराने ऑफिस चला गया था काम तो मेरा जल्दी ही हो गया था लेकिन पुराने दोस्त मिल गए और कुछ पुरानी बातें होने लगी इस कारण घर वापस आने में देर हो गई पत्नी ने मेरे इंतज़ार में खाना नहीं खाया था इसलिए कुछ नाराज़ थी खैर मैंने सच सच सारी बातें बता दी तो उनकी नाराज़गी कुछ कम हुई और हम लोगों ने खाना खाया वास्तव में बच्चे अब बड़े हो गए हैं सब सुबह ही अपने काम पर चले जाते हैं और दोपहर में हम पति पत्नी ही साथ में खाना खाते हैं इसीलिए वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी खैर कुछ देर बाद मैं वैताल से मिलने चल दिया मुझे देखते ही वैताल ने कहा विक्रम आज आने में बहुत देर कर दी मैंने कहा कुछ काम से बाहर चला गया था इस कारण देर हो गई इसी बीच वह आकर मेरे कंधे पर हस पे मामूल बैठ गया फिर अचानक मुझसे पूछ बैठा विक्रम इधर मैं कई दिनों से तुम्हें कुछ चिंतित देखता हूँ कोई ख़ास बात है जो तुम्हें परेशान किए है मैंने थोड़ा सोच विचार कर सच में बता दिया कि बात यह है वेताल कि अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ कई जगह बात बनते बनते रह गई है मेरी लड़की ने एम किया है और उसके बाद एम भी किया है और एक अच्छी कंपनी में अधिकारी के पद पर नौकरी भी कर रही है पर शादी तय नहीं हो पा रही है वेताल ने पूछा क्या दहेज के कारण नहीं हो पा रही है विक्रम ने बताया कि कोई खुलकर तो कुछ नहीं कहता और जहाँ तक दहेज की बात है तो मेरी समझ में यह कोई समस्या नहीं है वह तो मैं दूंगा ही आखिर मेरी संपत्ति में मेरी बेटी का भी अधिकार तो है ही वेताल ने पूछा तो फिर क्या बाधा है थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताया कि भाई क्या बताऊँ वैताल जी लोग खुलकर तो कुछ नहीं कहते लेकिन कभी कभी बिना कुछ बोले भी लोग अपनी बात कह ही देते हैं दरअसल मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबा हुआ है यानी वो सांवले रंग की है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसकी शादी तय न होने के पीछे यही एकमात्र कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोगों की इस रंग भेद वाली मानसिकता का मैं क्या करूं लोग बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं पर आज भी उनका व्यवहार गोरे काले का भेद करने लगता है पता नहीं मेरी बेटी को शायद इसी मानसिकता का फल भुगतना पड़ रहा है जबकि इसमें उसका क्या दोष है अरे हम दोनों पति पत्नी सांवले हैं तो बच्चे तो हमारी ही तरह होंगे। वेताल ने कहा इसमें तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? है। हमारे समाज में यह दुर्गुण अनादिकाल से है। हमने तो रंग भेद करने में देवताओं को भी नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण के महान भक्त सूरदास जी के भजन की एक पंक्ति है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा जी से अपने बड़े भाई बलराम जी की शिकायत करते हुए कहते हैं कि ए माओ ए माँ दाऊ ग्वालों को शिक्षा देते हैं और वे मुझे चिढ़ा देते हैं क्योंकि तुम माँ यशोदा जी के पुत्र नहीं हो क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत श्याम शरीर चुटकी दे दे हंसे ग्वाल सब सिखे दे तब बलबीर यद्यपि सूर्यदास जी ने ये सब बातें भक्ति भाव से बाल सुलभ चंचलता को दर, दर्शाने वाले भाव से कही हैं लेकिन सामान्य व्यक्तियों की मानसिक दशा को भी यही पंक्तियां व्यक्त करती हैं ये हमारे समाज की अनेक कुरीतियों में से एक है तुम्हें इन बातों से घबराना नहीं चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेटी की शादी तो होगी ही थोड़ी देर सवेर सही पर विश्वास रखो अच्छी शादी होगी विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला वेताल जी आप बात तो सही कह रहे हैं आप देखिए इधर कुछ वर्षों में हमारे देश के हर गली कोने में ब्यूटी पार्लर के नाम से कितनी दुकानें चल रही हैं जहां पुरुष और स्त्रियां लड़कियां लड़के सब सुंदर और अधिक सुंदर बनने जाते हैं यह मात्र सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं वरन कहीं ना कहीं हमारे समाज में रंग भेद की गहरी मानसिकता को भी व्यक्त करता है आज देश में सुंदर बनाने के लिए हजारों क्रीम दवाइयाँ और ना जाने क्या क्या सामान बिक रहा है चारों तरफ सड़क किनारे बाजार में टीवी पर ऐसे विज्ञापनों की भरमार है जो आपकी त्वचा को सुंदर गोरा और चमकीला बनाने का दावा करते हैं ऐसे सामानों की बिक्री एक अनुमान के अनुसार अपने देश में हजारों करोड़ रुपए से भी अधिक की है आखिर ये सारे उत्पाद प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमने रंग भेद की मानसिकता को ही तो बढ़ावा देते हैं बेताल बोला विक्रम बात तो तुम ठीक कह रहे हो मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया या शायद इस तरह से सोचा नहीं इस तरह की मानसिकता भारतीय समाज के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है विक्रम कि नारियों में शिक्षा का पिछले इतने दशकों में काफी विकास हुआ है फिर भी ये सारी सामाजिक कुरीतियां कम होने के स्थान पर दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला वेताल जी कभी मैंने इस विषय पर विचार तो नहीं किया लेकिन अनायास सोचने पर मुझे लगता है कि भारतीय समाज कहीं ना कहीं अपनी वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ यथोचित संस्कार देने में असफल रहा है और प्रगति करने की दौड़ में हमने अपने सनातन जीवन मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को विस्मृत कर दिया है सुनते ही वैताल ने कहा बस आज तुम्हारी यह बात बिल्कुल सटीक लगी और वह मेरे कंधे से उतरकर चला गया अच्छा अब पांडे साहब की बात के बाद आपने विक्रम और वैताल के बारे में जान लिया अब देखिए विक्रम और वैताल के बाद आपको वो म्यूजिक वाली कहानी भी याद होगी यानी कि म्यूजिक का एक छोटा सा पीस जरा सुन लीजिए और देखिए कि क्या आप गाने को याद कर पाते हैं याद कर पाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर कम लोगों ने बता पाया ना तो साहब हो सकता है अगले हफ्ते कुछ नाम भी सुना दूं। अभी तो क्या करूं? जो सुनते हैं वो सही गाना बता देते हैं भैया कंप्यूटर पे मत खोजिएगा याददाश्त में निकालिए आखिरकार ये गाना आपका सुना हुआ ज़रूर होगा तो चलिए साहब ये गाना सुन लीजिए और ये गाना याद करने की कोशिश करिए कि वो कौन सा टाइम था जब आपने ये गाना सुना और कोशिश करिए कि उस समय में वापस पहुंच जाएँ वापस पहुंचिए याद करिए उस समय को अच्छा था बुरा था ये तो जब आप याद करेंगे तब पता चलेगा ना चलिए साहब तो अब गाना भी हो गया इसके बाद एक बात आपसे और बतानी थी वो ये कि मैं बार बार कहता हूं आपसे कि भैया बातें करते रहिए तो साहब ये जो बातें करते रहने का सिलसिला है ना अभी मुझे पिछले दिनों किसी एक मित्र से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया मैं थक गया हूं अब मुझसे वो बात मतलब वो कि अपने परिवार में कुछ संबंधों के बारे में बात कर रहे थे बोले अब मुझसे बात की नहीं जाती बोले मैं इसलिए खामोश रहता हूँ और खामोश रहने के साथ मैं साहब बस मंदिर आ जाता हूँ थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान करता हूँ हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता हूँ बस साहब उसी में मेरी जिंदगी गुजर रही है मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब बेहद खतरनाक काम आप कर रहे हैं अपने आप को एक बोतल के अंदर बंद कर लेना चाहे किसी भी कारण से हो ये कोई बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं मगर मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि अपनी बात को न कह पाना अवसाद को जन्म देना है यानी कि आपको वो ये अफसोस रह, अवसाद का मतलब डिप्रेशन हो ये जरूरी नहीं है अवसाद का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ये अफसोस रह जाएगा देखिए साहब हमारे जैसे उम्र के जो लोग हैं ना उनके पास अब समय बहुत सीमित है यानी कि अगर हम साइन कर्व में देखने जाएं तो साइन कर्व में हम नीचे की ओर गिर रहे हैं और वो भी एक्स एक्सिस के बहुत करीब आ गए तो भैया अब जब आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ क्यों किया जाए जो हमें अफसोस कराए लोग अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही प्राप्त ज्ञान है कि जो लोग इस अफसोस के साथ जीवित रह जाते हैं कि साहब हम अपनी बात नहीं कह पाए वो सबसे दुखदाई स्थिति होती है तो सब कोशिश करिए कि इस अफसोस से आप दूर रहें बातें करते रहिए मुझसे बातें करिए बहुत स्वागत है आपका क्योंकि मैं तो बातें करने के लिए ही इंतज़ार करता हूँ और अगर जो मुझसे नहीं करते जो आपके आसपास हैं उनसे बात करिए अरे परिवार वालों से बात करिए परिवार वाले नहीं हो दोस्तों से बात करिए और अगर दोस्त भी ना हो तो भाई साहब अजनबियों से बात करिए आपके पास ऐसा कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है जिसे कि आप अजनबियों से बातें करके गंवा देंगे अरे बातें करिए यार अपने अनुभव बताइए उनके अनुभव जानिए कुछ तो नया मिलेगा बस इसी के साथ आज की बात बंद करता हूँ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी हूँ और आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए अगले हफ्ते मिलने का वादा करता हूँ एक से कु मिले तो कतरा बन जाता है दरिया एक से कु मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा एक से कु मिले तो राई बन सकती है पर्वत एक से कु मिले तो राई बन सकती है पर्वत एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिल कर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना